रीप माला, कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा यज्ञ दान और तप को गीता में अवश्य कर्तव्य क्यों बताया इन्हें किस प्रकार करना चाहिए समाधान देवताओं से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है इसलिए उसके बदले में उन्हें भी कुछ देना हमारा कर्तव्य है गीता में ही कहा इष्टान्न भोगान्ह वो देवा दास्यंते यज्ञ भाविता तैरदत्तान्दायेभ्यो यो भूंगते सेन एव देवताओं का भाग उन्हें दिए बिना भोग करोगे तो चोर कहलाओगे सूर्य वायु इंद्र आदि देवताओं के अनुग्रह के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते तुम्हारे पास जो कुछ भी आया उसमें पहले देवता का अधिकार हो गया कि नहीं देवता के प्रति जो कर्तव्य का निर्वाह है वही यज्ञ है इसमें देवताओं के लिए आहुति दी जाती है उनका भाग उन्हें पहुंचाया जाता है समाज के बिना भी तुम जीवित नहीं रह सकते तुम्हारा उत्कर्ष नहीं हो सकता इसलिए समाज का भी तुम पर ऋण है उसे चुकाने हेतु समाज के उत्कर्ष के लिए जो त्याग करते हो उसका नाम है दान ये यज्ञ और दान जीवन में अनिवार्य है क्योंकि इनके बिना तुम पर ऋण बढ़ता जाएगा यज्ञ दान के बिना अर्थात देवता और समाज ऋण चुकाए बिना यदि तुम संपत्ति का उपभोग करते हो तो तुमसे ज़बरदस्ती वसूली होगी तब तुम्हारा पैसा बीमारी में जाएगा मुकदमे में जाएगा या चोरी हो जाएगा पैसा तो वसूल होगा ही इसलिए मान लो तुम्हारे खेत में मिर्च का पौधा है जिसमें दस मिर्च लगे हैं उनको जब तोड़ो तो एक मिर्च को अलग कर दो वह तुम्हारा नहीं देवता का है एक को समाज के लिए अलग कर दो बाकी आठ मिर्च तुम्हारे हैं उसका उपभोग कर सकते हो अब जो तुम्हारा है उसमें भी त्याग कर सकते हो तो वह तुम्हारा तब बन जाएगा जिज्ञासा शास्त्र कहता है कि निष्काम भाव से किए कर्मों से चित्त शुद्ध होता है लेकिन चित्त शुद्ध हुए बिना मन में निष्कामता आएगी ही कैसे तब निष्काम कर्म करना कैसे संभव होगा समाधान पहले कोई भी साधन प्रयास पूर्वक किया जाता है इस प्रकार दीर्घ काल तक करने के बाद उसकी सुदृढ़ भूमिका हो जाती है जैसे महापुरुषों के जीवन में जो स्वाभाविक व्यवहार होता है वही साधक के लिए प्रयास साध्य होता है पहले निष्काम कर्म का अनुष्ठान प्रयासपूर्वक होगा साधक किसी भी कर्म में सावधान रहेगा मन में कामना तो आएगी ही पर वह शास्त्र और गुरु उपदेश के आधार पर उसे काटेगा उस कर्म के साथ किसी प्रकार का संकल्प करने से बचेगा अपने कर्म को अंतर कर्तव्य दृष्टि से करेगा और उसे भगवान के साथ जोड़ेगा यह सब पहले बहुत प्रयास से होगा पर जैसे जैसे निष्कामता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्वाभाविक होता जाएगा कोई कहे कि पहले साइकिल चलाना आ जाए इसके बाद साइकिल पर बैठेंगे तो वह कभी साइकिल चला पाएगा कोई कहे कि हमको तैरना आ जाए तब पानी में उतरेंगे क्योंकि बिना जाने उतरने में डूब जाएंगे तो उसको जीवन भर तैरना नहीं आएगा यह बात ठीक है कि बिना तैरना जाने पानी में डूबने का खतरा है पर यह भी सच है कि बिना पानी में उतरे तैरना नहीं आएगा इसी प्रकार निष्काम कर्म के साधक को पहले प्रत्येक कर्म में विचारपूर्वक कर्तव्य बुद्धि को प्रधान बनाते हुए कामना को गौड़ कर देना चाहिए एक अध्यापक कर्तव्य को प्रधान और पैसे को गौड़ करेगा तभी बालक के उत्थान में अपनी पूरी शक्ति लगा पाएगा पैसा तो उसे तब भी मिलेगा जिससे उसका व्यवहार चलेगा धीरे धीरे जब वह अपने कर्तव्य को परमेश्वर से जोड़ देगा तब परमेश्वर ही प्रधान हो जाएगा पैसे का कोई महत्व नहीं रहेगा कोई भी चीज क्रमिक होती है आप कहो पहले चित्त शुद्ध होकर निष्काम हो जाएगा तब निष्काम कर्म करेंगे ऐसी बात नहीं है कर्तव्य को प्रधान बनाकर कर्म करने से निष्कामता शुरू हो जाती है और चित्त शुद्ध होते होते जब कर्तव्य पूर्णतः ईश्वर से संबंधित हो जाता है तब निष्कामता पूरी हो जाती है निष्काम कर्म का फल भी चित्त शुद्धि ही है चित्त शुद्धि होने पर बड़े बड़े फल प्राप्त हो जाएंगे ज्ञान को धारण करने की योग्यता आ जाएगी